नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस बात में मुलाकात कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वैल्दी और हैप्पी होंगे आई आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष उदयपुर की ब्रह्मकुमारी दीदी रीता जी हमारे साथ हैं उनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और काफी लंबे समय से ब्रह्मा संस्थान से जुड़े हुए हैं उदयपुर में आप ब्रह्म कुमारी का सेंटर को संभालते है आपके कनेक्शन में छह और सेंटर है और इसके अलावा बहुत सारे गीता पाठशालाएं भी आप रन करते हैं तो आप सभी की तरफ से रीता दीदी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में ओम शांति कैसे है आप शांति मैं ब्रह्मा कुमारी बहन मैं पिछले पचास साल से इस ज्ञान में हूँ और अभी वर्तमान में उदयपुर में मैं पच्चीस साल से रह रही हूँ मेरे इस ज्ञान में आने का एक ही उद्देश्य रहा सेवा का भाव मुझे एक तो सफ़ेद वस्त्र वाली बहनें बहुत पसंद आती थी और उनके साथ उनकी जो सेवा भाव मैंने देखी बचपन से तो वो बचपन से सेवा की भावना ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया और जिसकी वजह से मैं इस ब्रह्मा कुमारी को ज्वाइन किया और साथ यहाँ जो वैल्यू एजुकेशन दिया जाता था वैल्यूज़ की बात बताई जाती थी वो छोटेपन से मुझे बहुत पसंद आया कि जैसे हम लोग फैमिली में रहते परिवार में रहते छोटे भाई बहन तो हम कैसे वैल्यू एडिट कर्म करें है ना आपस में शांति से रहें प्रेम से रहें तो वो वहाँ की दीदी ने हमें जब बचपन में सिखाया तो वो जो वैल्यूज वाले कर्म हमें सीखने को मिले ये विशेष आकर्षण का केंद्र रहा जिसकी वजह से मैं इन दीदियों को देख करके इस ब्रह्मा कुमारीस में ज्ञान में आई रीता दीदी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और बहुत ही अच्छा लगा कि जो बचपन में आप कितने साल के थे था मैं जब ट्वेल्व ईयर्स के थे। अच्छा अच्छा बारह साल के आप थे और उस जो बचपन की बातें हैं आज भी आपको याद है अभी कितना एज है आपका सिक्सटी टू क्या बात है यानी पूरे फिफ्टी ईयर्स का एक जो है यादें आपको ताजी हैं अभी भी और फिर आपने देखा कि वो सफेद साड़ी आपको आकर्षित करती थी और दूसरा मनुष्य के जीवन में जो शोभा है एक्चुअली में कहा गया है मानव जीवन की शोभा संयम और नियम है अगर वो चीज़ें आपके जीवन में आ जाती है तो आपका जीवन वैसे भी शोभामान हो जाता है सुंदर बन जाता है सात्विक बन जाता है शक्तिशाली बन जाता है तो ये चीज़ें दीदी को अच्छी लगती थी जिसके वजह से ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र से जुड़े वो और क्या बारह साल में आपको ये ज्ञान मिला तो पढ़ाई छोड़कर आप इस संस्थान से जुड़े या पढ़ाई जारी रखते हुए इस ज्ञान का चिंतन मनन करते रहे कैसे इसको अप्लाई करते रहे जब छोटेपन से ज्ञान आई तब मैं टेंथ क्लास में पढ़ती थी और फिर मुझे मैं चुकी छोटी थी ट्वेल्व ईयर्स की और ब्रह्मा कुमारी से जब मैंने ज्ञान को ज्वाइन किया तब मुझे परिवार वालों ने प्रेशराइज़ किया कि तुम्हें पढ़ना है और पढ़ना ऐसा है कि जो तुम्हें स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हुए कि तुम ज्ञान युक्त पढ़ करके दिखाओ कि तुम इस स्परिचुअलिटी से तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन दिखे कुछ ऐसी चेंजेस आए जिससे समाज के आगे तुम्हें एक अच्छा रोल मॉडल बन सको तो मैंने कॉलेज मैंने एमए इन साइकोलॉजी किया और मैं टॉप भी किया मैंने जब मैंने पढ़ाई करके पूरा किया तो मुझे लगा कि जब मैं 19 इयर्स की थी तब मैंने एमए कंप्लीट कर लिया था फिर मुझे लगा कि अब मैं आगे मुझे नहीं पढ़ना है और मुझे अपने जीवन को समर्पित करके और एक समाज में एक अच्छा रोल मॉडल पेश करना है कि ऐसा नहीं कि कोई दुख जनरली लोग समझते हैं कि भाई कोई दुख पड़ा कोई परिस्थिति आई तो आप बने क्या ब्रह्मा कुमारी लोग ऐसा पूछते हैं परंतु मैं ये कहना चाहूंगी कि ब्रह्मा कुमारी कोई साधारण जगह नहीं है कि ऐसा नहीं कि कोई दुख पड़े तभी इस विद्यालय को लोग ज्वाइन करते हैं। नहीं।, नहीं आप मेजॉरिटी देखेंगे ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने वाले लोग पहले से सुख भरा जीवन जी रहे होते हैं उनके जीवन में कोई प्रकार का कोई दुख कोई कमियाँ नहीं होती हैं लेकिन सिर्फ यहाँ एक दिव्यता अट्रैक्ट करती है एक डिविनिटी एक डिवाइन फैमिली डिवाइन क्वालिटीज और वो जो डिवाइन सोच सबसे पहला तो डिवाइन थॉट्स, ये जो यहाँ पर मिलते हैं ना ब्रह में, वो मैं समझती हूँ सारी दुनिया में हम ढूंढ करके आ जाए भले हमारे साधु संत लोग बहुत अच्छे अच्छे डिवाइन लेक्चर्स करते हैं लेकिन धारणा नहीं करा पाते हैं लोगों से भले उनके चेले लाखों लोग होते हैं ब्रह्मा भले हमारे भाई बहन कम होते हैं लेकिन जो यहाँ डिविनिटी है ना डिवाइन वो डिवाइन सोच दिव्य सोच अच्छी सोच सबके लिए एक शुभ भावना शुभकामना की सोच वो मुझे बड़े होने पर ब्रह्मा कुमारी बनने पर ये मुझे बहुत सुंदर लगा पहले जब मैं आई तो केवल मुझे सादगी संयम नियम देखकर के अच्छा लगा लेकिन जब मैं ब्रह्मा कुमारी खुद बनी तो मुझे लगा कि नहीं सादगी के साथ कुछ ऐसे डिविनिटी कोई डिवाइन हम काम करें जिससे हम समाज को लाभ दे सकें तो समाज को फायदा देने में मुझे ब्रह्मा कुमारी का एक रोल इतना अच्छा लगा कि कोई यहाँ आपको ड्रेस चेंज नहीं करना है कोई बाल नहीं उखाड़ने कोई सन्यासी नहीं बनना है आपको लेकिन इसी रूप में जिस रूप में आप हैं जिस ड्रेस में हैं उस ड्रेस को डिवाइन एंजल की तरह से यूज करना तो यहाँ आने पर ब्रह्मा कुमारी बनने पर मुझे एक एंजिल लाइफ एंजिल लाइफ फील हुआ कि यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं है लेकिन आप फ्रीली अपनी स्वय इच्छा से जो भी आप प्रभु के आगे अर्पण करना चाहते हैं चाहे आप अपना जीवन समर्पण करना चाहते हैं चाहे अपने मन बुद्धि को समर्पण करना चाहते हैं ये सब स्वय इच्छा से यहाँ पर किया जाता है सिर्फ जो हम बहनें समर्पित होती हैं उन्हीं के लिए सब चीज़ें लागू नहीं होता है लेकिन जो यहाँ पर आने वाले विद्यार्थी हैं जो नियमित रूप से इस विद्यालय में आते हैं और इस ज्ञान की पढ़ाई को पढ़ते हैं और जो हमारे मुरली शब्द आता है जो हमारे माउंट अबू से प्रिंटेड एक एक डिवाइन लेक्चर आते हैं उनको हम लोग पढ़ के सुनाते हैं और जब हम परमात्मा शिव से योग लगाते हैं जो कि सर्वोच्च सत्ता है शक्ति है और वो ऊर्जावान सोर्स ऑफ लाइट है सोर्स ऑफ पावर है जब उससे हम कनेक्ट होते हैं तो वो प्योरिटी वो डिविनिटी वो पॉजिटिविटी वो पावर हमारे अंदर स्व इच्छा से आने लग जाती है और स्व इच्छा से जो काम किया जाता है वो परमानेंट होता है तो ब्रह्मा कुमारीज़ हमारे लाइफ में जो समर्पित जीवन का जो मुझे लक्ष्य मिला वो इसी वजह से मिला कि जब मैं परमात्मा से कनेक्ट हुई परमात्मा को मैंने पहचाना क्योंकि जब मेरा कॉलेज लाइफ था तो मेरा सब्जेक्ट फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी था तो मैंने फिलोसफी के टीचर से पूछा कि क्या ये सब डिविनिटी को लाने के लिए कुछ किया जा सकता है कुछ हम अपने लाइफ को डिवाइन बना सकते हैं तो मुझे उस टीचर ने जवाब दिया कॉलेज की टीचर ने कि देखो आप पढ़ने डिग्री लेने के लिए आप पढ़ रही हो ये सब तुम्हारे लाइफ का एम ऑब्जेक्ट नहीं है तुम्हारा लाइफ सिर्फ डिग्री लेना तो फिर मुझे ख्याल आया कि ये जो जवाब ये दे रही हैं हमारी टीचर तो जब इनके पास ही डिविनिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है तो मेरे को कुछ और कहीं से इसको तलाशना पड़ेगा फिर मैंने ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर इस डिवाइन लाइफ के लिए पूछा कि कैसे अपने जीवन को हम डिवाइन बना सकते हैं तो उन्होंने सारी क्वालिटी सारी वैल्यूज के बारे में बताया तब मैंने जीवन समर्पित करने का लक्ष्य लिया कि मेरा जो जीवन का लक्ष्य सेवा करना और वो भी सेवा ऐसे की जो विश्व सेवा हो गुप्त सेवा हो निस्वार्थ सेवा हो और मैं जैसा कर्म करूंगी मुझे देखकर और करेंगे ये लक्ष्य लेकर के मैंने अपने जीवन को समर्पित किया ब्रह्मा कुमारी बनी और मैंने देखा कि मुझे देखकर के कई लड़कियों ने कन्याओं ने अपने जीवन समर्पण किया तो मेरे जीवन में बहुत खुशी आई कि जैसा कर्म मैंने किया मैंने बोला नहीं किसी को लेकिन मुझे देख के उनके लाइफ में डिवेनिटी आई और जब हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आए और भगवान ने हमें सेवा दी कि आपके सबके जीवन को डिवाइन बनाओ तो मुझे बड़ी खुशी मिली कि ये सेवा विश्व की सर्वोपरि सेवा है नहीं तो दुनिया में संसार में समाज में बहुत तरह के लोग सेवा करते हैं पर किसी की लाइफ डिवाइन बना दे ऐसा किसी के बस की बात नहीं क्योंकि यहाँ स्वयं परम पिता परमात्मा से हम शक्ति लेकर और फिर दूसरों को हम डिवाइन बनाते वो हमारी पावर नहीं है वो ईश्वरीय ताकत है तो हमारी आत्मबल साथ में परमात्मा की शक्ति परमात्मा बल लेकर के ही हम लोगों की लाइफ को प्योर बना सकते हैं और शक्तिशाली बना सकते हैं और उनके दुखों से हम उनको निजात दिला सकते हैं ये मैंने ब्रह्मा कुमारी समर्पित जीवन से ये मैंने सेवा शुरू की जो पिछले पचास साल से हम सेवाएं कर रहे हैं बहुत लोगों का जीवन बना है ये सारा क्रेडिट तो परमात्मा को जाता है सिर्फ हमें इंस्ट्रूमेंट बना के परमात्मा ये सेवा कर रहे हैं तो मैं बहुत परमात्मा का ग्रेटिट्यूड मानती हूँ धन्यवाद मानती हूँ कि मैं जब इस ज्ञान में आई थी तो मैं बहुत लेट सो कर के उठती थी लेकिन जैसे ही ज्ञान में आई तो मुझे बताया कि भाई तीन बजे सो कर के उठते हैं मैंने एकदम चेंज किया जो जो बातें बताई सडन चेंज कि भगवान का आदेश है मुझे उठना है मैं घर में स्कूल में कॉलेज में पढ़ती थी मैं तब से तीन बजे उठती हूँ और आज की डेट तक मैं सेंटर पर भी रहकर के मैं लक्ष्य रखती हूँ कि सबसे पहले मैं उठूँगी मैं जागती हूँ तो जग जागता है मैं सोती हूँ तो जग सो जाता है इस लक्ष्य को लेकर के मैं अपने आप को भगवान के आगे समर्पित करती हूँ अपने जीवन को समर्पण करके मैं बहुत धन्य मानती कि परमात्मा ने मेरे जीवन को अर्पण किया मुझे स्वीकार किया और मेरे जीवन को महान बनाया रीता दीदी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को आपकी बातें सुनकर खुशी मिल रही होगी और जिस तरह से आपने इस ज्ञान को समझा जीवन में उतारा और हर एक चीज जैसे सडन चेंज लास्ट में मैं आपको सुन रहा था मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि कभी कभी हमारे नेचर को इतना जल्दी हम लोग चेंज करने में कितना टाइम लगता है इवन कोई व्यक्ति अगर साधारण सा कोई गुटखा खाता है उसको छोड़ने में बहुत टाइम लगता है लेकिन आपको जो ज्ञान मिला उससे आप आप दूसरे दिन ही ही आपने चेंज कर दिया, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हुए एक एक छोटा सा सा ब्रेक लेते हैं, हैं सुनते एक बहुत ही प्यारा गीत, अभी आपके लिए आप हैं सुनते रहो, रहो। कन -कन में नहीं भगवान एक भावना है दिल में रखो सुको सचे हर जगह हो ही नजर आए मन की आँखों से देख लो अपना साथी उसे जानो हर कर्म को उसे समर्पित कर्मयोगी बन के जीवन जियो तो परम धाम दिवस वो किसी कंकल में ना दिखेगा पर श्रद्धा और विश्वास से उसका अनुभव जरूर होगा मन की आंखों से देख लो अपना साथी उसे जानो हर कर्म को से समर्पित कर्मयोगी बन के जीवन जियो तो परम धम निवास है वो किसी कंकर में ना दिखेगा पर श्रद्धा और विश्वास से उसका अनुभव जरूर होगा मन की आँखों से देख लो अपना साथी उसे जानो हर कर्म को से समर्पित कर्मयोगी बन के जीवन जियो करना सिर्फ अपना कल्प या निभाते रहना मन की आंखों से देख लो अपना साथी उसे जानो हर कर्म को से समर्पित कर्म होगी बन के जीवन जियो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे और सुखते देंगे जिंदगी में इसलिए रहो सदा सनातन भगवान पर मुखो विश्वास कण कण में नहीं भगवान एक पवित्र भावना है दिल में रखो सुख सच्चे हर जगह वो ही नजर आए सबके मन तो भांति है बातें मुलाकातें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 बाते मुलाका हो बाते मुलाकाते बाते मुलाकात नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बातें हो रही हैं बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में रीता दीदी हमारे आज के मेहमान हैं और उनका बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आप सुन रहे हैं किस तरह से उनको बचपन में ज्ञान मिला और उसके बाद उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया और वो अपने जीवन को परमात्मा के साथ जोड़कर अपने जीवन को समर्पित रूप से जी रहे हैं पिछले पचास सालों से तो फिफ्टी ईयर्स यानी पाँच दशक ये आध्यात्मिक जीवन का अनुभव उनके पास है तो सुनकर भी आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा लेकिन उनको भी खुद को पता नहीं कि 50 साल कब पूरे हो गए है ना कमाल की बात है तो आइए ऐसे विशेष दीदी से हम लोग बातें कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि उदयपुर में आपका कैसे आना हुआ या उदयपुर में जो अब सेंटर है ये कैसे आपने ज्वाइन किया और कैसे इसकी जो है ये अभी छः सेंटर है आपके पास में बहुत सारे गीता पाठशालाएँ हैं तो क्या ये इतना सिंपल था या पचास साल का ये जनरे में बहुत सारे चैलेंजेस आपके पास आए और फिर उसको कैसे आपने हैंडल किया और कैसे उसमें आप सफलता पाए ये जो पचास साल की जर्नी में जब मैं उदयपुर में आई तो कई तरह के चैलेंजेस फेस तो किए सबसे पहला चैलेंज आया कि एकदम नया शहर था नए लोग थे आप वैसे कहां से थे मैं जोधपुर से मैंने ज्ञान लिया था ओ, ओ, और जोधपुर से ज्ञान लेकर के फिर मैं जयपुर रह तो ये जो हमारे इतने समय की जो यात्रा यहाँ पर उदयपुर में रही लेकिन सिर्फ मैंने उदयपुर के लोगों में ये देखा की ये लोग सरल बहुत है तो मैं खुद सरल स्वभाव की तो और जैसा मेरे को लोग चाहिए थे वैसे ही लोग मिल गए तो एक मैचिंग हो गया फ्रीक्वेंसी मैच हो गई ये गॉड ब्लेस्ड कहेंगे हम कि भगवान की असीम कृपा रही कि जैसा मैं थी वैसे लोग मुझे मिल गए सिर्फ मुझे उदयपुर में ही नहीं मैं जयपुर बारह साल रही जयपुर में भी लोग ऐसे ही मिले मुझे मैं जोधपुर में रही वैसे ही लोग मिले तो मैं ये समझती हूँ कि विशेष ये कृपा भगवान की रही कि कुछ कुछ चैलेंजेस सामने आए लेकिन फिर प्रभु की कृपा से सब सरल होता गया सब साथी बनते चले गए और चूंकि मेरा एक नेचर था बचपन से ही हमारे माता पिता सिखाते थे कि आप हमेशा पॉजिटिव रहो कभी कोई नेगेटिव फेस करना भी पड़ता है आपको कोई ऐसी चैलेंजेस आती हैं लेकिन उसमें भी अच्छा समझो कि इसमें भी कोई अच्छा होगी है हो ना और साथ साथ हमारे ब्रह्मा कुमारी ज्ञान बहुत सुंदर दिया जाता है कि आप इस सृष्टि को एक नाटक समझिए और नाटक में सब एक्टर अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं सबकी नेचर अपनी अपनी है तो जब हमने ये समझ लिया कि सबकी नेचर अपनी है ड्रामा में रोल सबका अलग अलग है तो मैं किसी को कॉम्पीट नहीं कर रही नहीं। कोई मुझे कॉम्पीट नहीं कर रहा है बस हम सहयोगी हैं है फिजिकल चैलेंजेस ऐसे आए कि जब मैं नई नई उदयपुर में आई तो मैं किसी को जानती ही नहीं थी बिल्कुल बिल्कुल लेकिन मुझे ये लगा कि जो हमारे बड़े जो हमारे एल्डर्स हैं जो हमारी बड़ी सेंटर की दीदी हैं तो मैंने उनको मैंने कहा कि दीदी यहाँ तो कोई सहयोग करता ही नहीं कोई ज्यादा इतना मेलजोल नहीं हो रहा है तो हमारी बड़ी दीदी ने जैसे जाम्बत ने कैसे हनुमान का सोमान जागृत किया तो मुझे दीदी ने कहा कि रीटा तुमने तो जयपुर में जोधपुर में इतने सेंटर तुमने जमाए तुम्हें यहा सेंटर जमाने की क्या प्रॉब्लम आ रही तुम तो भगवान की बस तुम तो एक इंस्ट्रूमेंट हो तुम तो अपना स्वामन जागृत करो कि मैंने तो कई सेंटर खोले हैं जयपुर में तुमने तो इतने स्थापन किए हैं, तुम यहां नया क्या समझ रही हो बस जैसा दीदी का बोलना था जैसे बड़ों की एक ब्लैसिंग मिल जाती है और मैं उसी सामान से जैसे यहां पर हमको एक सेल्फ एस्टीम दिया जाता है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा तो बस मैंने सोचा कि उदयपुर मैंने पांच हजार साल पहले देखा था एक्चुअल में क्या हुआ कि जब मैं छोटी थी तो हम ड्राइंग बनाते थे तो ड्राॅइंग शीट पर जब मैं बनाती थी तो उसमें एक जनरली सभी बच्चों को होमवर्क देते हैं कि भी आप ड्राइंग बनाइए जिसमें एक झोपड़ी है और एक झरना बह रहा है इधर एक खजूर का पेड़ है और ऊपर से पहाड़ है तो मेरे को ये सीन बहुत अट्रैक्ट करता था तो मैं अपने भैया को बोलती थी बड़े भैया को कि मुझे तो ना ऐसी जगह शादी करना जहाँ पे झरने हो पेड़ पौधे हों पहाड़ हो और खूब ग्रीनरी हो तो अब जोधपुर तो बिल्कुल डेजर्ट है मैंने जोधपुर में से वहाँ से क्या मैं समझ सकती थी तो मेरे भैया बोलते थे कि कोई बात नहीं तुम भगवान से कहा करो ये तुम्हारी इच्छा भगवान पूरी करेंगे मैं भी इच्छा पूरी करूँगा मैं भी कोशिश करूँगा लेकिन मैंने जो देखा कि जो बचपन से मेरा संकल्प था कि मुझे खजूर के पेड़ मिले मुझे पहाड़ मिले झील मिले नदियाँ मिले वो सब उदयपुर में आकर के मिला और इसलिए वो जो मेरे को बचपन का सीन इमर्ज हुआ तो मेरे एकदम सोमान जागृत हुआ कि मैंने तो मांगा ही को था। ये तो में ही संभव है संभव। राजस्थान में तो कहीं और मैं परमात्मा से कहती थी कि शिव बाबा आपने मुझे इसलिए यहाँ पर भेजा है क्योंकि मेरे बचपन का जो एक सपना था वो आपने यहाँ ला करके पूरा किया बस एक परमात्मा ने मुझे एनलाइटन किया एक शक्ति दी और वो शक्ति ने एम्पावर करके सारे चैलेंजेस को एकदम सरल कर दिया ऐसे लगा कि जैसे मैं तो कोई भगवान ने मक्खन से बाल निकाल के मुझे यहाँ उदयपुर में बिठा दिया है और फिर मुझे सब लोग ऑल इंडिया रेडियो वाले इधर फैक्ट्रीज वाले इधर सब लोग मुझे निमंत्रण देने लग गए कि यहाँ उदयपुर में एक नई बहन आई है एक नई बहन आई है यह मकान छोटा सा बना हुआ था तो सब लोग पूछते थे कि आप कितने समय से यहाँ पर आए कि आप चलिए हमारे ऑल इंडिया रेडियो में आप रिकॉर्डिंग करिए चलिए हमारे फैक्ट्री में करिए प्रोग्राम चलिए हमारे कॉलेज में करिए तो मैंने देखा अपना समान जागृत करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मुझे कुछ फेस ही नहीं करना पड़ा सिर्फ बचपन की बातें याद करके और परमात्मा पिता से मैं बहुत योग करती थी और तीसरा हमारे बड़ों ने मेरा सौमान जागृत किया जैसे जामवत जी ने हनुमान को एक जगा दिया आ, कि तुम तो पवन पुत्र हो बस फिर क्या था मैं तो उड़ चली और एक बस एक मेरे पास एक टू व्हीलर होता था और मैं किसी को भी नहीं देखती थी और अपने टू व्हीलर लेकर के इधर गई उधर गई इस कॉलोनी में गई उस कॉलोनी में और जहाँ जाती आप देखिए ये गॉड की ब्लेसिंग थी कि वहाँ मुझे सक्सेस मिलता था मैं जहां करती जहां पर पैर रखती वो सब लोग कहते हमारे रोटरी क्लब में करिए हमारे क्लब में करिए हमारे फील्ड क्लब में करिए हमारे यहाँ पर करिए तो मैंने देखा कि सब मेरे साथी बनते चले गए और साथी बनने से ऐसा लगा कि जैसे मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा और वो लोग खुद ब खुद सेंटर पे आने लग गए और फिर मुझे एक अच्छा सा एक मौका मिला कि जब मेरे को कभी कुछ ऐसा होता है ना एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमारे क्लास में थोड़े कुछ बूढ़े बूढ़े लोग आते थे बुजुर्ग लोग तो मैंने भगवान से बोला कि शिव बाबा आपने मुझे इतना पढ़ाया आपने मेरे अंदर इतने गुण भरे तो आप मेरे गुण को यूज करिए ना <laughs> बुजुर्ग लोग तो क्या ये तो अनुभवी हैं और ये लोग तो इतने आज्ञाकारी हैं कि मैं जो सेवा बोलती कि हाँ दीदी दी जी चलिए हम सेवा करेंगे पर मुझे क्या लगता था कि मुझे कोई नए नए आइडियाज दें या मेरे अंदर कोई नए आइडियाज शिव बाबा पैदा करें तो वो मैं एक दिन सुबह दो बजे उठ करके मैं बाहर दरवाजे के बाहर गेट के पास बैठकर के और मैं वहाँ गार्डन था मैं बोली शे बाबा को शेबाबा आप देखिए आपने मुझे बुजुर्ग लोग सब दे दिए हैं अब मेरे को कुछ ऐसा पढ़े लिखे लोग दीजिए आप ताकि मैं मैं जो आपने मेरे अंदर गुण बनाए उन सेवाओं को मैं यूज़ करूँ तो बाबा ने जैसे मुझसे क्वेश्चन किया तुझे क्या चाहिए मैंने कहा बाबा मुझे जवान बच्चे चाहिए यहाँ पर उदयपुर में आने वाले सब जवान स्टूडेंट चाहिए दूसरा धनवान स्टूडेंट चाहिए और तीसरा चरित्रवान स्टूडेंट चाहिए ऐसा नहीं धनवान हो और पीछे पीछे ही घूमता रहे तो वो भी अच्छा नहीं कि भाई ब्रह्मा कुमार इसमें कोई धनवान आए और पीछे पीछे घूमे नहीं ये बिल्कुल हमें पसंद नहीं हमारा गौरव ही नहीं है ये हमारी वैल्यूज ही नहीं है तो शिव बाबा से मैंने तीन वरदान मांगे जवान स्टूडेंट चाहिए धनवान स्टूडेंट चाहिए और चरित्रवान स्टूडेंट चाहिए <laughs> और आप देखिए मैंने शिव बाबा से यह भी कहा मैं खूब गाँव की सेवा करूंगी मैं खूब गरीबों की सेवा करूंगी पर मुझे उदयपुर सेंटर पर शहर में ये तीन प्रकार के लोग चाहिए और फिर क्या था मैं शिव बाबा को याद करके फिर हमने एक ही प्रोग्राम किया टाउन हॉल के अंदर और उससे इतने हमारे आठ दस सारे जवान और सब कपल्स जोड़े से से जैसा और सब धनवान ये जैसे जैसे कि प्रभु ने एक वरदान मुझे मांगने से तो क्या ऐसी चल करके दे दिया फिर क्या था वो प्रभु का वरदान आज भी हमारे पास चल रहा है कि जो लोग आते हैं भले बुजुर्ग आते हैं लेकिन वो जवान की तरह से खूब आइडियाज देते हैं सेवाएं करते हैं तो ये प्रभु का मैं वरदान ही कहूँगी कि प्रभु के वरदान से हम तो पल रहे हैं प्रभु हमको खुशी दे रहा है चला रहा है और हम सबको स्टूडेंट्स को खुशी देते सब यहाँ आने वाले इतने खुश रहते हैं कि वो लोग मुझे खुशी देते मैं उनको खुशी देती इसलिए हमने यहाँ पर बहुत सारे सेंटर उदयपुर जिले में हमारे उदयपुर शहर में ही छः सेंटर हैं और छः गीता पाठ चलाए हैं और पास में बांसवाड़ा ज़िले में हमारे तीन चार सेंटर हैं राजसमंद जिले में तीन चार सेंटर हैं हमारे तो इस तरह से मेरे पास 21 बहनें हैं अभी और हम लोग 15-16 सेंटर्स चलाते हैं यहाँ पर तो बड़ी खुशी भगवान सबको प्रेम से रखता है और जो भी मुझे बहनें मिली हैं वो बड़े सौभाग्य से मिली हैं इतनी अच्छी इतनी सहयोगी इतनी प्यारी बहनें हैं कि मुझे कुछ नहीं बोलना पड़ता हम सब संगठन में मिल के और कोई भी बड़े से बड़ा प्रोग्राम कर लेते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अता दीदी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया किस तरह से सेवाएं आपने शुरू की और कैसे प्रभु वरदान से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आप जिस चीज़ की खोज कर रहे थे वो होने लगा और फिर आपके संकल्प सिद्ध हो गए और निश्चित तौर पे आपका जो है प्रभु ने जैसे आपको गिफ्ट में वरदान दिया तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे रेडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं पूरी दुनिया में तो मैं चाहूंगा उन सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज और एक गीत जो आपको बहुत पसंद आता है उसके लाइन बताइए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप संसार में जितने भी जगह पर आप लोग गए होंगे एक बार ब्रह्मा कुमार इसको जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि ये ईश्वर का विश्वविद्यालय ये किसी मनुष्य के द्वारा संचालित नहीं होता है तो आप ईश्वरी गॉड्स पावर्स को आप फील करिए और वो गॉड्स पावर्स कैसे आपके विचारों में प्योरिटी लाती है और विचारों में जब प्योरिटी आती है तो आप प्रॉस्पैरिटी को भी फील करते हैं पीस प्योरिटी एंड प्रोस्पैरिटी ये तीनों चीज़ें आपकी लाइफ में आती है तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके जीवन में खुशी चाहिए शांति चाहिए और सुख चाहिए तो एक बार प्रभु से मिलन तो करके देख लीजिए प्रभु का साथ लेके देखिए उनका साथ लीजिए जैसे कभी दुख पड़ता है तो हम लोग पहले इंसानों से कांटेक्ट करते हैं नहीं मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि सबसे पहले भगवान से कांटेक्ट करिए जैसे द्रौपदी ने भी फील किया कि जब उसका चीरहरण हो रहा था तो पहले उसने अपने घर वालों परिवार वालों को कहा कि भाई मेरी चीरहरण क्यों हो रहा है मुझे बचाओ साधु संतों से भीष्म पितामह से लेकिन लास्ट में जब उसने कृष्ण को कहा तो श्री कृष्ण ने उसकी कितनी चीर बढ़ा दी तो द्रौपदी को भी फील हुआ कि भाई पहले मनुष्यों से कहने के पहले मैं भगवान से तो कह के देखती बस मैं भी वो आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप दुखों से निजात पाना चाहते हैं बाहर आना चाहते हैं तो सबसे पहले भगवान से कांटेक्ट करिए और भगवान से इतनी शक्ति लीजिए कि सिर्फ आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे आप दूसरों के लिए भी एक रोल मॉडल बनेंगे उनके भी दुखों को आप दूर कर सकेंगे इतनी पावर आप में आ सकती शिव बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है बहुत सुंदर गाना है हैं इस गीत को आप जरूर सुनें ऐसे बहुत सारे ऐसे बहुत एनर्जेटिक सॉन्ग्स हैं बहुत परमात्मा से लवफुल सॉन्ग्स हैं कि जो कि आप सुनते रहें और उसको घर में किसी भी काम को करते हुए चलाते हुए और अपने घर के वातावरण को पॉजिटिव बनाते रहें और सब के लिए पॉजिटिव रहें मैं इस विशेष कहना चाहूँगी कितना भी कोई आपके साथ नेगेटिव है लेकिन आप अपनी पॉजिटिविटी बिल्कुल मत छोड़िए सब पॉजिटिव हो जाएंगे लवफुल हो जाएंगे और आपके लिए एक संसार ही इतना सहयोगी और मददगार बन जाएगा ओम शांति चलिए रेटा दीदी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया और बहुत ही खूबसूरत आध्यात्मिक जो गीत है वो आपने याद किया है तो आपको वो गीत हम डेडिकेट करेंगे जाते जाते और चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आपने उदयपुर के इंचार्ज संचालिका बी के रीटा दीदी को सुना आपने और उनका अनुभव अगर आपको अच्छा लगा हो तो उनका मैसेज अच्छा लगा हो तो ज़रूर उसे फॉलो करें उसे इम्प्लीमेंट करें और अपने जीवन में जिस खुशी को जिस अतिय सुख को दीदी ने अनुभव किया है और मैं चाहूंगा कि आप भी आज से उस सुख की खोज में संकल्प कीजिए और उसे पाए फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत आप सुन रहे हैं रेडियो मधुवन 107.8 एफएम सुनते रहो मुस्कते रहो